बुरे का छोड़ना और भले का पकड़ना ये अंतिम बात है आस्तिक इतने राची नहीं आस्तिक की यात्रा और लंबी है आस्तिक कहता है बुरे को छोड़ दिया भले को पकड़ लिया लेकिन पकड़ तो न छूठी कल बुरा था हाथ में अब भला है हाथ कल जंजीरे लोहे की थी अब सोने की लेकिन जंजीरें मौजूद है कुछ भी बांधे नहीं कुछ भी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 समाज की धारणा में नग्न खड़े हो जाना अशिष्टता है अनैतिकता है समाज नग्न लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा उसके कारण क्योंकि समाज ने शरीर को नहीं ढांका है शरीर के साथ उसने कामवासना को ढांका है कामवासना से इतना भय है कि उसे छिपा के रखना पड़ता है नग्न आदमी की कामवासना वासना प्रकट हो जाती नग्न आदमी का शरीर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 महावीर के संतत्व को समझने में बड़ी जटिलता है जीसस एक गांव से गुजरे और एक वैश्या ने आके उनके पैरों पर सिर रख दिया और उसके आंसू बहने लगे उसने अपने आंसू से के पैर भिगो दिए गांव के जो नैतिक पुरुष थे उन्होंने कहा कि वैश्या के द्वारा अपने को छूने देना उचित नहीं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 जीसस का व्यवहार नीति के सामान्य दायरे में नहीं बनता है साहजिक है जो सहज उनकी चेतना मोर्चा है वो कर रहे हैं वो न तो सोचेंगे कि समाज की धारणा से मेल खाता है कि नहीं मेल खाता है वो विचार नैतिक व्यक्ति करता है धार्मिक व्यक्ति बड़ी अनूठी घटना है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 फिर तुमसे अच्छा होगा लेकिन वो तुम्हारी चिंता नहीं होगी फिर तुमसे बुरा नहीं होगा लेकिन वो तुम्हें रोकना नहीं पड़ेगा उपनिषद की धारणा यह है जब तक बुरे को मुझे रोकना पड़े तब तक वो मुझ में है जब तक अच्छे को मुझे चेष्टा से करना पड़े तब तक वो मेरा वास्तविक संपदा नहीं तब तक सब झूठ है पाखंड है ऊपर ऊपर है तब तक मेरे भीतर कोई ज्योति नहीं चखी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 कोई जीवन का रूपांतरण नहीं है तत्व 112 सौ बारह हो पांच हो कि एक हो विज्ञान के माध्यम से आप में कोई फर्क नहीं पड़ता 112 सौ हो तो आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे पांच हो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे एक हो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे लेकिन धर्म की जो प्रक्रिया है उस एक को जानने की उसमें आप पूरी तरह रूपांतरित हो जाते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 इसलिए उपनिषदों ने कहा है उस पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रहता है उसमें से हम कितना ही निकाल तो भी रक्ति भर कम नहीं होता और उसमें हम पूर्ण भी जोड़ दे तो भी कुछ जुड़ता नहीं क्योंकि अनंत का अर्थ ही होता है जिसमें से कुछ घटाओ कुछ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ जोड़ा जा सकता है न कुछ घटाया जा सकता जिस व्यक्ति ने उस महासागर की तरह अपने को देख लिया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 पांच हजार कैंडल का लगाए हैं तो पांच हजार कैंडल का प्रकाश मिलता है पीछे अनंत धारा है लेकिन आपके बल जितनी क्षमता है उतना प्रकाश आपका बल ले रहा है हम सब की आत्माएं तो समान है क्योंकि तो हम सब परमात्मा से जुड़े हुए हमारे भीतर परमात्मा का जो जो है उसका नाम आत्मा है फिर जितनी हमारी क्षमता है जितनी हमारी कैंडल की क्षमता है उतना ज्यादा प्रकाश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 कि बिना भोजन के आदमी जी सकता लेकिन बिना श्वास के बिना श्वास के जीने के प्रमाण भी और अभी अभी कुछ प्रमाण बहुत अद्भुत हुए 1880 में एक सूफी फकीर इजिप्ट में समाधिस्थ हुआ और उसने कहा 40 साल बाद 1920 में मेरी समाधि को खोदना जिन लोगों ने उसे समाधिस्थ किया था वो सब मर गए सच तो यह कि लोग करीब करीब भूल चुके थे 40 साल 1920 में अचानक किसी आदमी के हाथ में 40 साल पुराना अखबार लग गए और उसने उसमें खबर देखी कि एक आदमी आज समाधिस्थ हो रहा 40 साल बाद खो, खोदा जाने वाला है तो उस आदमी ने फिक्र की सरकार को लिखा पड़ी कि उस आदमी की कब्र खोदी गई जहां वो 40 साल से गड़ा था और उसे खोदा थे वो आदमी जिंदा वापस निकला 40 साल बिना श्वास के जिया और निकलने के बाद वो एक साल जिंदा रहा भारत के बहुत से योगी तीन महीने तीन सप्ताह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 परमात्मा स्वयंभू स्वयं परिपूर्ण स्वयं आप्त शक्ति किसी पर निर्भर नहीं इसलिए जगत चलता चला जाता अस्तित्व बहता चला जाता ये न कभी नष्ट होता न कभी पैदा होता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल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 और ये अहंकार हमारा बहुत पथरीला ये पिघलने नहीं देता ये रोकता है ये कहता है क्या कर रहे हो मिटने जा रहे हो संभालो अपने को वो जो संभालेगा वो जड़ जमा हुआ रह जाएगा ध्यान के प्रयोगों में अपने को पिघलाये इसलिए मेरा इतना जोर है नाचें कूदें छोटे बच्चे की तरह सरल हो जाए अहंकार को मार्ग से हटा दें और शरीर को तरल हो जाने दे शरीर की ऊर्जा बहने लगे जमीन रह जाए उत्तप्त हो जाए गहरी सांस लें, ताकि ऑक्सीजन जोर से चोट करे जोर से हंकार करे ताकि कुंडलनी पर आघात पड़े और भीतर उत्तप्त हो जाए अग्नि जग जाए अरणी टकरा जाए और छिपी हुई अग्नि की लौ आपके भीतर जलने लगे इस लो के जलते ही